हेलेन केलर और बड़ा तूफान लेखिका पेट्रीसिया लेकिन चित्रांकन डायाना मैग्नसन और हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी नन्ही हेलेन केलर को गुलाब और अन्य फूलों की महक बहुत पसंद थी फूल उसके अलाबामा घर के चारों ओर खिले थे लेकिन हेलेन को सबसे ज़्यादा शैतानी करना पसंद था जब वो छः साल की थी तब उसने अपनी सबसे अच्छी शैतानी की मम्मा किचन के स्टोर रूम में गई थी जल्दी से हेलन ने चाबी ली और फिर बाहर से ताला बंद कर दिया हेलेन ने मम्मा को स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया हेलेन को इस तरह की शैतानी करने का अक्सर मौका नहीं मिलता था मम्मा और पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कई बार उन्हें यह पता ही नहीं चलता था कि हेलेन आखिर क्या चाहती थी हेलेन को कभी इतना गुस्सा आता था कि वो लात मारती थी और फिर ढेर बनकर जमीन पर गिर जाती थी उसके बाद वह बाहर भागती थी फिर खुद ठंडी सुकून देने वाली घास पर जाकर गिर जाती थी फूल पेड़ घास गर्म धूप और कोमल हवा में हेलेन हमेशा बेहतर महसूस करती थी हेलन को उसकी शैतानी और नखरों के लिए कभी भी सजा नहीं दी गई मिस्टर और मिसेस केलर को लगता था कि हेलेन को पहले ही पर्याप्त सजा मिल चुकी थी उनकी बेटी सुन देख या बात नहीं कर सकती थी लेकिन उस स्टोररूम वाली शरारत ने हमेशा के लिए हेलन की जिंदगी बदल दी केलर दंपति को पता चला कि हेलेन की जितनी देखभाल वो कर सकते थे उसे उससे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत थी हेलेन को एक विशेष शिक्षक की ज़रूरत थी हेलेन की टीचर का नाम एनी सलीवन था एनी केलर परिवार के साथ रहने आई हेलेन एक अजनबी टीचर पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी और वो अपनी शरारतें भी छोड़ने को तैयार नहीं थी उसने टीचर एनी को उनके कमरे में बंद कर दिया और इस बार हेलन ने चाबी छिपा दी उस शरारत से एनी को पता चला कि हेलन कितनी चतुर थी हेलन ने तमाम शरारते लेकिन एनी ने कभी भी हार नहीं मानी धीरे धीरे दिन ब दिन एनी हेलन के साथ काम करती रही एनी ने हेलन की हथेली में अपनी उंगलियों को दबाकर अक्षर लिखे और हेलन को पढ़ाया एनी ने उंगलियों से उन चीजों के नाम लिखे जो हेलेन को पसंद थी जैसे घास फूल पत्तियां पेड़ कीड़े तितलियां सूरज हवा और बारिश जल्द ही हेलन को शरारत करने से ज्यादा अपने पाठ पसंद आने लगे जल्द ही बाहर का बगीचा हेलेन की कक्षा बन गया एक गर्मी के दिन हेलेन और एनी ने लंबी सैर की घर वापस जाते समय हवा गर्म चिपचिपी और नम थी हेलेन और एनी एक जंगली चेरी के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए पेड़ ने उन्हें चिलचिलाती धूप से बचाया पेड़ की पत्तियों से कोमल ठंडी हवा आई हेलन ने पेड़ की मजबूत निचली शाखाओं को महसूस किया वे चढ़ने के लिए एकदम सही थी एनी और हेलेन ने पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया पेड़ में ऊंचाई पर उन्हें बैठने के लिए एक शांत स्थान मिला वो पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान था फिर एनी खाना बनाने के लिए घर चली गई हेलन से एनी से उस स्थान से न हिलने का पक्का वादा किया हेलन हिलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे पेड़ पर ऊपर बैठना बेहद पसंद था चेरी के पेड़ की अद्भुत खुशबू को हेलन ने सूंघा उसने पेड़ की खुरदरी छाल और उसके चिकने हरे पत्तों को सहलाया उसने ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया लेकिन कुछ ही सेकंडों में हेलेन के आसपास की दुनिया एकदम पलट गई सूरज अचानक गायब हो गया ठंडे तेज हवा के झोंके हेलेन के चेहरे पर तमाचे मारने लगे फूलों की मह गायब हो गई उसकी नाक एक और गंध से भर गई वो मीठी खुशबू नहीं थी वो गंध गहरी अंधेरी धरती में से निकल रही थी उससे हेलन को पता चला कि एक तूफान निकट था हेलन को पत्तों के कांपने का एहसास होने लगा फिर उसके चेहरे हाथ और पैरों पर टूटती टहनियों की बारिश हुई पेड़ का अंग अंग हिलने लगा हवा टहनियों के बीच शोर मचाती हुई बहने लगी हेलन के चारों ओर तेज हवा चली तेज हवा ने हेलन को पेड़ से नीचे गिराने की कोशिश की लेकिन हेलन ने एक हिलती हुई शाखा को कसकर पकड़ लिया वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे चिपकी रही हेलन चुपचाप वैसे ही लटकी रही वो पेड़ के ऊपर फंस गई थी वो नहीं देख सकती थी वो मदद के लिए किसी को बुला नहीं सकती थी अगर कोई मदद के लिए आता तो भी वो उसे सुन नहीं सकती थी हेलेन ने इतना अकेलापन और डर पहले कभी महसूस नहीं किया था वो ये बात समझ नहीं पा रही थी कि जिन कोमल चीजों से वो इतना प्यार करती थी वो इसके खिलाफ कैसे हो सकती थी अचानक ठंडी तेज हवा में हेलेन ने एक हाथ महसूस किया वो एक मजबूत गर्म हाथ था वो एनी सलीवन का हाथ था एनी ने हेलेन को कसकर पकड़ा हेलन ने पेड़ की शाख को छोड़ दिया फिर हेलन एनी से चिपकी रही एनी ने हेलन को पेड़ से नीचे उतारा उस दिन हेलन ने बहुत कुछ सीखा उसने प्रकृति की शक्ति को महसूस किया प्रकृति कुछ ही सेकंड में कोमल से भयावह हो सकती थी हेलन ने दोस्ती की ताकत के बारे में भी सीखा उसके बाद एनी सलिवन हेलन केलर के लिए हमेशा मौजूद रही हेलन केलर और एनी सलिवन जीवन भर दोस्त रहे हेलन आगे चलकर एक प्रतिभाशाली लेखिका बनी और उसने हमेशा दूसरों की मदद के लिए काम किया हेलन के जीवन की समय 1880 सौ हेलन का जन्म एलाबामा में हुआ अठारह बीमारी ने उसे बहरा और अंधा बना दिया 1887 टीचर एनी सलिवन केलर परिवार में पहुंची उसके बाद एनी के साथ हेलन ने बोस्टन के परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में औपचारिक शिक्षा पाई 1900 रेडक्लिफ कॉलेज में प्रवेश लिया जो अब हार्वर्ड विश्वविद्यालय का हिस्सा है उन्नीस सौ के प्रारंभिक वर्षों की आत्मकथा प्रकाशित हुई 1904 सौ में सम्मान के साथ स्नातक की डिग्री पाई 1923 विकलांगों के प्रवक्ता के रूप में आजीवन विश्व यात्रा की उन्नीस सौ महानतम जीवित अमेरिकी महिलाओं में से एक नामित 1936 एनी सलीवन की मृत्यु हुई और फिर मेरी एग्नेस पॉली टॉमसन हेलेन की साथी बनी उन्नीस ब्रॉडवे नाटक द मेराकल वर्कर शुरू हुआ वह एनी और हेलेन के प्रारंभिक वर्षों पर आधारित था उन्नीस में उस नाटक पर आधारित एक प्रमुख चलचित्र बना 1964 अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित उन्नीस सौ में घर पर मृत्यु